ज्ञान की उत्पत्ति के लिए उपाय कहा गया अंतकरण में इसे प्रणवर्थ चिंतन करके ज्ञान निर्मथन अभ्यास उसका आ, उसकी आवृत्ति युक्ति से मनन करके फिर निधिहासन करने से साक्षात्कार होता है तो ज्ञान से पंडित पासम दहती ननु असंग से उदासीन से आदित्य कंसार पास संसार हे किसी में ब्रह्म में ब्रह्म भिन्न तो कोई ही नहीं ब्रह्म से भिन्न सब का निषेध करते है तो ब्रह्म में ही संसार अर्थात तो ब्रह्म ही संसारी है या भिन्न संसारी है भिन्न नहीं कर सकते है फिर ब्रह्म संसारी ब्रह्म संसारी है अविद्या तो असंग है ब्रह्म उदासीन है प्रवृत्ति निवृत्ति कुछ नहीं निष्क्रिय है निर्विशेष है अद्वितीय है तो उसमें संसार पास कहाँ से आ गया संसार बंधन के से इसका सामधान आगे मंत्र में सीमोितात्मा जाग्रत कौति स्त्रीआन पद विचिभोग सब जाग्रतपरितृप्ति पिमोतात्मा मरीमोहित मरीमोहित आत्मा, आत्मा।, माया परिमुहिता, माया परिमुहिता आत्मा से उसका आत्मा स्वरूप मोहित मोह विशिष्ट मोहयुक्त हो गया माया से संसारित तो वास्तव नहीं संसार भी वास्तव नहीं है मरूभूमि में जल दिखता है जल है ही नहीं वास्तव कोई प्रश्न करे मरूभूमि में जल कहां से आ गया भ्रांति से जल दिखता है जल वास्तव नहीं है संसार भी वास्तव नहीं है भ्रांति से दिखता है दिखता है ब्रह्म में ही दिखता है संसार वास्तव नहीं होने पर भी दिखता है ये क्या संभव है जो वास्तव नहीं हो तो भी दिखता है सपन प्रपंच वास्तव नहीं दिखता है राज्य में सर्प वास्तव नहीं भ्रांति काल में दिखता है तो संसार ऐसे दिखता है वास्तव नहीं है जैसे मरुभि में जल तो माया से परिमोहित आत्मा स्वरूप स्वरूप माया से परिमोहित हो गया माया है अविद्या जिसमें आवरण विक्षेप है आवृत हो गया आवरण होने से भ्रांति से सर्पादि दिखता है जिस राज्य में इसी प्रकार स्वरूप में ही संसार दिखता है भ्रांति से और वही भ्रांति से शरीरम आस्था करोति सर्वम फिर शरीर को प्राप्त करके शरीर के साथ संबंध करके शरीर के साथ ही अहम हम ऐसे बुद्धि करके सर्वम करोति जो कुछ करता है सब कुछ करता है माया से ही शरीर के साथ ध्यात्म अध्यास को प्राप्त करके सब कुछ करता है स्त्री अन्नपाना आदि विचित्र भोगी सैव जागृत परितृप्ति में थी स्त्री अन्नपाना आदि आदि विचित्र भोग से जागृत अवस्था में तृप्ति को प्राप्त करता है सुख को प्राप्त करता है दुख भी प्राप्त करता है और ज्ञान से माया से सैव तो असंग उदासीन एव न तो अन्य सैव माया परिमहित आत्मा स एव जो परमात्मा वही है स एव जो असंग उदासीन आत्मा वही माया परिमहित आत्मा उससे भिन्न कोई है नहीं जैसे पहले कहा था ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं है संसार अवस्था में ब्रह्म से भिन्न है संसार काल में भी नहीं है स एवं माया परिमोहित आत्मा अन्य कोई है ही नहीं माया परिमोहित आत्मा माया है अविद्या माया अविद्या एक ही है त्रिगुणात्मिका प्रकृति है वही माया अविद्या उसको कहीं अव्यक्त कोई कूटस्थ भी कह देते अक्षर भी कह देते ज्ञान के बिना नष्ट नहीं हुए उनसे अक्षर कह दिया विभिन्न शब्दों से कहा जा, कही जाती माया कहीं कहीं माया अविद्या के भेद बताते हैं सत्य प्रधान शुद्ध सत्य प्रधान प्रकृति को माया मलिन सत्य प्रधान प्रकृति को अविद्या ऐसा भी बताते हैं पंचद्री में उपाधि भेद बताने के लिए विक्षेप प्रधान है माया आवरण है अविद्या इसलिए विक्षेप रूप को माया शब्द से आवरण को अविद्या रूप से ऐसा भी कहते हैं प्रकृति एक ही त्रिगुणात्मिका है सत्व रजतम तीनों गुण तो तीनों गुणा में कहीं रज गुण अधिक कहीं सत्त गुण अधिक कहीं तम गुण अधिक गुणों में न्यूनाधिक होने पर भी जो समूह प्रकृति एक है उसको माया कहते हैं अविद्या कहते हैं। जीव ईश्वर में व्यावहारिक भेद बताने के लिए माया उपाधिक चैतन्य ईश्वर अविद्य उपाधिक चैतन्य को जीव इसे कहते हैं। अरे माया अविद्या के मानेंगे तो जीव ईश्वर में व्यावहारिक भेद कैसे होगा तो अंतकण उपहित चैतन्य को जीव कहेंगे माया विशिष्ट को ईश्वर अंतकण विशिष्ट जीव तो इसे भेद व्यावहारिक भेद माया अविद्या का कार्य है अंतकर्ण भेद नहीं है तो भी व्यावहारिक भेद और उपाधि को छोड़ देंगे एक ही चेतन सर्वत्र है तो ही माया परिमोहित आत्मा माया अविद्या आवरण विक्षेप करी शक्ति माया है शक्ति इस पर ब्रह्म की शक्ति है शुद्ध पर निर्विशेष असंग है निराकार है उसे भी शक्ति नहीं हो तो जगत कैसे दिखे जगत की उत्पत्ति कैसे होगी वास्तव जगत नहीं ठीक मान लेते तो दिखता तो है जो दिखता है वो कैसे कहा से कैसे दिखाए कौन दिखाएगा कैसे दिखता है तो मानना पड़ता है ब्रह्म में से शक्ति है वो शक्ति क्या करती है स्वरूप को ढाक देती और विपरीत तो दिखा दी है इसलिए आवरण विक्षेप करी आवरण ढकने वाला शक्ति है ब्रह्म स्वरूप को ढाक करके उसमें संसार दिखाती है शुद्ध ब्रह्म सत आनंद रूप ब्रह्म उसको ढाक करके उसमें संसार दुख जन्म मरण जरा व्याधि ये दिखाती है तो आवरण विक्षेप कराने वाली शक्ति है माया व विद्या है तया तो परिमहिता आत्मा परिमहिता आत्मा है आत्मा है स्वरूप है स्वयं प्रकाश अपना जो स्वरूप स्वयं प्रकाश वही परिमोहित जो माया परिमोहित स्वरूप स्वयं प्रकाश आनंद आत्मा स्वस्वरूप माया से जो परिमोहित है बहुब्री करना जरूरत माया परिमोहितमोहित सो आत्मा चरमोहित आत्मा जो आत्मा माया से परमोहित है स्वरूप स्वयं प्रकाश स्वरूप उसमें इसे अपना स्वरूप जिसका स्वरूप इसे कह देते हैं कि वही स्वरूप स्वयं है उसका स्वरूप से कोई भिन्ना नहीं है जो आत्मा स्वरूप स्वयं प्रकाश आनंद रूप है माया से परिमोहित अज्ञान के कारण स्वरूप आच्छादित है और आच्छादित आवृत तो होने से उसमें संसार दिखता है स माया परिमोहित आत्मा शरीरम आस्था शरीर को शरीर में स्थित होकर के ताजात्माध्यास को प्राप्त करके आस्थाय अर्थ करेंगे शरीर क्या है कितने प्रकार शरीर है भेद भिन्नम स्थूलादिभेद न भिन्नम शरीरम स्थूल शरीर अन्नमय कोष, सूक्ष्म शरीर में प्राणमय मनमय विज्ञानमय तीनों कोष ही सूक्ष्म शरीर पंचीकृत भूत से आरंभ होता है सूक्ष्म शरीर तो का स्थूल शरीर पंचीकृत भूत का कार्य इसलिए प्रत्यक्ष दिखता है पंचीकरण के पहले जो भूत है सूक्ष्म अपीकृत व प्रत्यक्ष दिखता नहीं है इसलिए अपचीकृत भूत का जो कार्य है अंतकरण ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय प्राण ये सब अपंचीकृत भूत का कार्य होने से प्रत्यक्ष दिखते नहीं है ज्ञानेन्द्रिय प्रत्यक्ष दिखते हैं नहीं, नहीं। ज्ञानेन्द्र कितने हैं? क्या क्या है सोत्र दिखते, दिखते नहीं सोत्र दिखते नहीं सूत्र दिखते नहीं चखु जो दिखता है कान आंख ये स्थान है इंद्रिय का इंद्रिया नहीं दिखती इंद्रिया सूक्ष्म है स्थान है गोलो का कहते हैं। जो दूसरे का आंख कान आप देखते है नाक तो नाक घ्राणी इंद्रिय नहीं नाक में घ्राण इंद्रिय है नाक के अंदर कान भी सूत्र इंद्रिय नहीं कान तो इंद्रिय का सूत्र इंद्र का स्थान है अंदर श्रवण इंद्रिय है इंद्रिय अंतकण आदि अपीकृत भू का कार्य होने से प्रत्यक्ष ग्रहण नहीं होते इसलिए इंद्रिय को अतिंद्रिय कहते हैं इंद्रियम अतिद्रियम अतिय कहते इंद्रिय ग्राह्य नहीं है इंद्रिय का ग्रहण इंद्रिय से नहीं होता है दूसरे इंद्रिय का ग्रहण नहीं होता है अपना इंद्रिय का इंद्रिय प्रत्यक्ष गृहित नहीं होता है ग्रहण का तो प्रत्यक्ष नहीं होता है ज्ञान तो इंद्रिय का होगा नहीं तो इंद्रिय है करके कैसे प्रयोग करेंगे तो प्रत्यक्ष नहीं दिखता तो इंद्रिय का ज्ञान कैसे होगा प्रत्यक्ष जिसका नहीं होता है उसका ज्ञान हो सकता है प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता है तो भी ज्ञान होता है <Sapdakadana> क्या कैसे ज्ञान होता है परोक्ष ज्ञान परोक्ष ज्ञान कैसे होगा अनुमान से हो सकता है शब्द से हो सकता है शब्द से तो होता है अनुमान से भी रूप दर्शन होता है आप रूप दर्शन होता है तो उसका कारण कोई है जितने क्रिया है सबका कारण कुठार से छेदन करते काष्ट छ क्रिया है तो उसका कारण अवश्य है कुठार रूप दर्शन रूप ज्ञान रूप दर्शन के क्रिया है उसका कारण कोई होना चाहिए गंध ग्रहण होता है तो उसका कारण होगा ये सब प्रमाण रूप दर्शनम सकर्णम क्रियात्वात्थ छिदाद क्रिया ऐसान करेंगे ये छेदन क्रिया का कारण है कुठारा रूप दर्शन क्रिया का भी कारण कोई होगा जो कारण है उसको चक्षु कहते चक्षुर जो दिखता है शरीर के अवय उसका स्थान है तो सूक्ष्म शरीर अपंजीकृत भूत का कार्य प्रत्यक्ष दिखता नहीं और ये स्थूल सूक्ष्म कार्य है तो कारण भी कोई होना चाहिए कारण के बिना कार्य नहीं होता है जितने बुद्धिमान हो कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता है हो जाएगा कारण के बिना कार्य कारण के बिना कार्य नहीं होगा तो उसका कारण शरीर चाहिए कारण अज्ञान अवस्था में सूक्ष्म शरीर है सूक्ष्मस्वती अवस्था में स्थूल शर्रह है स्थल सूक्ष्म नहीं है कारण शर्र है स्थल सर का भान स्वप्न अवस्था में भी नहीं होता है स्वप्न अवस्था में स्थूल सर से अलग हो जाता है सूक्ष्म स्वप्न दर्शन होता है सुश्वत अवस्था में सूक्ष्म सर भी अपं चित जितने कारण है कारण में सब लीन हो जाते हैं अज्ञान में स्थूल और सूक्ष्म सर दोनों का अभाव हो जाता है सुस्वत अवस्था में कारण सर रहता है कारण सर अज्ञान है अज्ञान कारण रहने से अज्ञान में सब अंतकरण लीन हो जाते हैं सुस्वत्य अवस्था में प्रणय काल में भी ठीक इस प्रकार प्रलय काल में भी अज्ञान रहता है सबके सुक्षण सर अज्ञान विलीन हो जाएंगे प्रलय के बाद जो फिर सृष्टि होगी सब अपने अपने संपत्ति लेकर आएंगे क्या संपत्ति लेकर आते हैं पुण्य पाप कर्म शुभ वासना भी रहे अदृष्ट अपने पुण्य पाप उसको कोई नहीं लेगा उसके लिए कोई चोर नहीं ग्रहण करेगा पुण्य भी नहीं ले सकता है पाप तो कोई लेना नहीं चाहेगा पुण्य भी कोई नहीं ले सकता उसके लिए निश्चिंत भय करने का नहीं बाकी अन्य धन संपत्ति के लिए चोर भय है पुण्य पाप जो संपत्ति है उसके लिए कोई भय नहीं कहा रखना अधिक हो गया तो खराब हो जाएगा सट जाएगा कीड़े पर पड़ेगा ये कोई भावना नहीं जितने हो उसको कहा रखना कहा उसकी चिंता नहीं करना रखने वाले रखेंगे समय पर फल देंगे वो जो संपत्ति एकट्ठी करने की इच्छा होती है वो संपत्ति अक्षय संपत्ति, उसका क्षय नहीं होता है अग्नि से ना जलेगी ना चोर लेना ना उसके ऊपर कोई सरकार टैक्स लगाएंगे कोई भय नहीं है वही संपत्ति है वास्तव सम्पत्ति है जो समय पर साथ देने वाली है और कोई सम्पत्ति साथ देने वाली नहीं है ये पुण्य पाप को लेकर आएगा इसी प्रकार सुश्रुति अवस्था में सो गया जगने के बाद जो सोया था पहले वही जगेगा दूसरे जगेगा वही आता है उसको याद रहता है मैं कल क्या किया था अभी क्या करूंगा कल कितने पढ़ा था रटा था अभी क्या रटा आगे रटूंगा याद रहता है नहीं पूरा वही जगता है और जब आता है अपने संस्कार को लेकर के पुण्य पाप तो साथ में रहेंगे उसको कोई छोड़ नहीं सकता है संस्कार भी रहते साथ में इसे संस्कार से स्मरण होता है नहीं तो उसको ये उठने के बाद वो तो पूछना चाहिए दूसरे से मैं कौन कहा से आया पूछता है उठने के बाद बिल्कुल उसको मालूम है अपने नाम सब मालूम है पूरा संस्कार साथ में रहता है स्मरण रहता है और किसी ने कुछ कहा था तो ये भी सुबह उठते, उठते उठते याद करता उसने मुझे क्या से कहा वो तो पहले याद होता है भगवान का नाम पीछे याद होगा पहले किसने ने कुछ का याद होता है संस्कार हो तो सुश्रुति अवस्था में कारण सर्व ज्ञान रहता है कुछ लोग ऐसे कारण अज्ञान नहीं रहता है सुश्रुति अवस्था, अवस्था में ऐसे कहना चाहते हैं अज्ञान माया से मोहित होकर के इतने मोहित है बड़े बड़े समझदार व्यक्ति भी उसे मोहित होकर के अपने स्वरूप प्राप्ति की अपेक्षा लग सोचते हैं कि हमारा नाम रहे बड़े बड़े महापुरुष ने ग्रंथ लिखा है तो हम भी कुछ लिखेंगे हमारे भी नाम रहे इधर नाम रूप मिथ्या कहते कहते थक गए फिर हमारा नाम रहे तो उसके लिए कुछ ग्रंथ पुस्तक लिखे कुछ नया लिखे और जो लिखा गया उसको लिखेंगे तो फिर सब कहेंगे तो पहले हमको मालूम है कुछ अल लिखे तो इसे करते करते क्या कुछ कोई कुछ दे दे कोई कुछ दे अभी भी कोई कोई कुछ ना कुछ लिखते हैं कुछ ना कुछ लेकर के जैसे शास्त्र में कहा गया कहते हमारे गुरु जी ने शास्त्र का सार निकाल कर पुस्तक लिखा और जो भाष्य में कहा गया कहीं भाष्य में जो, जो कहा गया उसमें कहीं व्याख्या करने वाले ठीक व्याख्या नहीं करते हम, हमने व्याख्या ठीक की कोई कहते ना भाष्य में जो कहा गया वो ठीक नहीं उसमें भी कुछ गलती निकाले तो कितने बड़े विद्वान है सब सो लोग सोचेंगे ना कोई कोई इतने कहते आगे बढ़ते बढ़ते भगवान श्री कृष्ण के ऊपर भी कहने लगे भगवान श्री कृष्ण भी जो कहते हैं उनके वाक्य में विरोध दिखाना चाहते हैं तो बहुत बड़े विचारक माने माना जाएंगे ना सब सो लोग सोचेंगे कितने बड़े विद्वान गीता वाक्य में भी विरोध दिखाते हैं लोकेश दिविधा निष्ठा पूरा प्रखता मयानक ह्ञान योग अलग कर्म योग अलग साख्य और, और कर्म अलग है ज्ञान योग कर्म योग युगेन अरे एकम सब चुगम ची स जो एक मानता है ठीक जानता है एकत्र कहते दो अलग अलग है वही भगवान कहते दोनों के एक जो मानता है ठीक जानता है भिन्न भिन्न मानता है तो नहीं न पंडित पृथक वाला न पसन्ती पंडित सांख्य योग पृथक पश्चिम दिना पंडित सां के योग अभी भी के लोग भी न मानता है तो भगवान कहते करें उनके वाक्य में विरोध दिखाना चाहते हैं और मस्थानी सर्व भूतानी आगे एक पीढ़ी करते मस्थानी भूतानी पश्चिमी योग मिश्रम भगवानी स्वयं विरोध कहते हैं ये दिखाना चाहते दुस्साहस करते हैं यही कारण है माया से मोहित होकर के स्वरूप का ज्ञान नहीं और अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए जब प्रयत्न कर रहा था वो लक्ष्य को छोड़ करके देह में अहम बुद्धि के कारण देह में अहम बुद्धि तना में तो बुद्धि मेरा नाम रहे हमारे विशेष हमारी विशेष पूजा हो हम कुछ विशेष सब को लगे सब के सामने ऐसे कहना चाहते ये दुस्साहस कहते हैं इसी प्रकार दुस्साहस करने वाले कोई कोई अज्ञान का निराकरण करते सुश्रित अवस्था में अज्ञान नहीं है संस्कृत में लिखेंगे, बड़े उनके पीछे बहुत लोग चलेंगे बड़े विद्वान हो जाएंगे धन संपत्ति बहुत हो जाएंगे घर घर में उनके फटो की पूजा हो जाएगी तो ब्रह्म ज्ञानी के बिना मुख्य हो जाएगा तो जो कहीं ठीक है ना बहुत लोग जो इनको मानते हैं और जो कहते ठीक है ना नहीं ऐसा मानेंगे तो गुरुचना बाकी भी प्रमाण हो जाएगा सारे अवसरों उनको मानते हैं गुरु देह ही आत्मा कहेंगे और कोई नहीं देह स आत्मा नहीं इसलिए वो बहुत लोग मानने से मतलब नहीं है लोग इसे कभी कभी कोई कहेंगे कभी सुनाई पड़ेगा सुरस्वती में अज्ञान नहीं रहता है वो अप्रमाण है कारण के बिना कार्य कैसे होगा अज्ञान नहीं रहेगा तो मुक्त हो गया और जगेगा ही नहीं जब सो गया सुरस्वती अवस्था में अज्ञान नहीं रहा कारण नहीं रहा फिर सूक्ष्म स्थूल अवस्था में कैसे आएगा मुक्ति हो जाएगी इसलिए कारण सर्वे सुश्रिया अवस्था में अज्ञान रहता है प्रामाणिक है सर्वत्र है किंतु इसे कुछ लोग को कहेंगे कहते सुनाई पड़ेगा उसमें अपने सिद्धांत को छोड़कर के उनकी मत को सुनना नहीं ग्रहण करने का प्रश्न नहीं कुछ नहीं उद्देश्य उनका कुछ अच्छा नहीं है इसे बहुत लोग कली में भ्रामक कली के दूत रूप से आकर के शास्त्र के सिद्धांत को शास्त्र को स्पष्टीकरण नहीं स्पष्ट को अस्पष्ट करेंगे कुछ कुछ लोग स्पष्ट का उच्चारण जो करेंगे ना स्पष्ट कहेंगे वो जोड़कर कहते हैं, स्पष्ट नहीं कह पाएंगे अस्पष्ट कहते <laughs> नहीं एक ट भी आजादा कहेंगे अष्टपष्ट, इसी प्रकार स्पष्ट नहीं करके अस्पष्ट करने वाले बहुत कली के दूत आएंगे इनसे सावधान रहना चाहिए कारण सर रहे अज्ञान सरस्वती अवस्था में रहता है उसमें सब संस्कार प्रयक काल में भी रहता है प्रकृति में लय होता है सब फिर प्रकृति अज्ञान से उत्पन्न होता है तो ये शरीर कारण शरीर अज्ञान होने से एक ही अज्ञान है तो भी उसमें अलग अलग सब का अंतकरण के भेद से भिन्न मानते हैं और एक ही व्यष्टि समि भेद से अज्ञान व्य अभिमानी का नाम अभिमान करने वाले चेतन व्यष्टि अभिमानी कारण स्वराभिमानी का नाम क्या है सूक्ष्म स्वराभिमानी का नाम तेजस प्राज्ञा तेजस विश्व तेजस है प्राज्ञ उधर समी अभिमानी ये विराट वैसा न रहे हिरा गर्भ ईश्वर कारण उपाधिके फूलादि भेद भिन्नम शरीरम आस्थाय शरीर क्या है मनुष्यादि कलेवर मनुष्यादि शरीरम आस्थाय आस्था क्या उसमें स्थित करके आस्था करके आस्था कैसे अहमुष्य अभिमाने न आसमतात् स्वीकृत्य आस्थापि आंग पूर्वक स्थित्व समन्तात स्थित्व आ का समतात अच्छी तरफ से अह मनुष्य इत अभिमाने नर्य जिस शरीर को जब जाएगा वो सब उसको मानेगा मैं हूं जो अभी मनुष्य अपने को मनुष्य मानता है उसके पहले जब जिस योनि में था उस समय वही मानता था उस समय मनुष्य नहीं मानता था कभी देवता मानता था कभी गद्धा मानता था अपने को अभी मनुष्य मानता है जो अभी मनुष्य है कभी देवता था या नहीं कभी नरक गया था या नहीं कभी खच्चर, कुत्ते बिल्ली बना नहीं सब कोई नहीं उसमें कोई संकोच करने का नहीं <laughs> कुछ, ज़े, कुछ ज़े हम कैसे होंगे क्यों होंगे नहीं कितने बार हुआ है और कोई कर्म करेगा ताकि भी बन जाएगा क्या नहीं बन सकता सब कुछ है तो जिस शर्म में जिस समय रहता है उसमें अहम बुद्धि हो जाती है अज्ञानी के कारण अहम इत अभिमान अहम मनुष्य तो है ना महाविमान है इतने दृढ़ है वो नहीं जाता है सब समझने के बाद भी आसमता स्वीकृत्य बिल्कुल पक्का दृढ़ निश्चय करके मैं मनुष्य हूँ स्वीकार करके करो ती सर्वम सोचना नहीं पड़ता मैं मनुष्य हूँ कहना नहीं पड़ता दृढ़ निश्चय है तुम तो मनुष्य नहीं हो तुम तो सर थोड़ा सर्व से बिना ये सब सुनते सुनते भी बहुत सुनते है तो भी मैं मनुष्य ही बुद्धि नहीं जाती है इतने दृढ़ है यही आस्थाय समानता स्वीकृति दृढ़ अभिमान से मान करके उसी में कोई संशय नहीं है अज्ञानी का भी संशय करता है मैं मन से हूं या नहीं हूं देह में अमबुद्धि अति दृढ़ है देहात्म ज्ञान वज्ञानम देहात्म ज्ञान बाधकम आत्मनिर्भर भविदृस्य सन्निश्चनअ मुच्यते अपरुक्ष ज्ञान में ब्रह्म ज्ञान कैसे होना चाहिए कोई कोई पूछते है कैसे पता चलेगा ब्रह्म ज्ञान हमको अपरक्ष हुआ करके हमको तो समझ आता है मैं ब्रह्म तो समझ आ गया ये अपरक्ष हुआ कैसे पता चलेगा परोक्ष कैसे पता चलेगा कोई परोक्ष मान तो और अपरक्ष क्या होगा जो ज्ञान हुआ वही तो है क्योंकि आत्मा का कभी परोक्ष नहीं होता यह साक्षात अपरिचात ब्रह्म अपरक्षय होता जो ज्ञान हुआ वही अपरिचय है ऐसा भी कुछ कह देते है आचार्य रूप से बैठ कर कोई बता दिया लोग भी मान लेते हमको समझ में आ गए तत्व में शिकार तो और वही अपरिचय होता है किंतु संशय होता है डर लगता है अपरोक्ष ज्ञान हुआ करके तो अब कैसे पता चला अपरक्ष ज्ञान करे कैसे अपरक्ष परोक्ष ज्ञान कैसे निश्चय होगा ये अपरक्ष ज्ञान अहम ब्रह्मास्मि से ज्ञान अपरुक्ष शब्द से तो परोक्ष होता है फिर संशय विपरी ज्ञान इसलिए कहा गया है ज्ञान ऐसे होना चाहिए देहात्म ज्ञानवज ज्ञानम हम देहात्म ज्ञान, ज्ञान बाधकम अज्ञानी को जैसे देह में आत्मबुद्धि है मैं मनुष्य बुद्धि है देह में आत्मबुद्धि अज्ञानी की है तो मैं मनुष्य मानता है जैसे उसका ज्ञान जितने दृढ़ है ऐसे ही ज्ञान हो मैं देह नहीं हूं देह से भिन्न व्यापक आत्मा हूँ दे आत्म ज्ञान आत्मनि एव भवे ऐसा ज्ञान जिसको हो जाए आत्मा में ही अभी ज्ञान होता है आत्मा भी है अनात्मा भी है सब मिला करके मैं मनुष्य कहते समय मैं जीव मनुष्य ऐसे कहते समय अधिष्ठान चैतन्य है और शरीर भी है चीधा भाषे है किन्तु आत्मनि एव यवित आत्मा में ही बुद्धि अहम ऐसी बुद्धि आत्मनि एव आत्म भिन्न अनात्मा में नहीं ऐसे देहा में आत्मबुद्धि अज्ञानी की जैसे जितने दृढ़ है इतने दृढ़ में देहादि नहीं हूं आत्मा हूं ऐसे दृढ़ हो जाए तो समझना अपरिचय है अभी बढ़ते समय बीच बीच में सोचना पड़ता है मैं मनुष्य हूँ मैं मनुष्य हूँ सोचना पड़ता है नहीं सोचेगी आदि नहीं करेंगे तो भूल जाएगी भूल जाता है कभी सोते समय याद करता है मैं मनुष्य हूँ तब सो नहीं तो सुबह उठने पर पता नहीं चलेगा चिंता है उसके लिए विस्मरण हो जाएगा कह रहे? करके कर, कर बिल्कुल कुछ करेंगे तो मैं मनुष्य नष्ट हो जाएगी ऐसा डर लगता है नहीं। नी प्रकार ब्रह्म ज्ञान ऐसे दृढ़ हो जाए कि देहादि नहीं हूँ ब्रह्म ऐसे निश्चय होने, हो हो होने के बाद फिर ज्ञान नष्ट हो जाएगा भय रहेगा बुद्धि नष्ट हो जाएगी में ब्रह्म ज्ञान होने के बाद ये बुद्धि रही गया नष्ट हो जाएगी से भय होगा अभी भय लगता है ना कभी कभी मनुष्य मैं मनुष्य हूँ ये बुद्धि रही गया नहीं रहेगी कहीं बहुत लोग जहाँ वहां गए मेला में कुंभ यात्रा में जाए कुंभ मेला में जाएंगे बाजार में जाते हैं तो मैं मनुष्य बुद्धि रहेगा नहीं रहेगी क्या करेंगे हाथ में लेकर रखो मैं मनुष्य हूँ ऐसे देखे बीच बीच देखना है ऐसा करना पड़ता है या मैं कौन मेरे नाम क्या है कहाँ से आयाद करने के लिए कुछ प्रमाण रखना चाहिए भय लगता है कभी नहीं इसी प्रकार ज्ञान जो हो जाए भय नहीं कोई कुछ करके ज्ञान को नष्ट कर देगा कोई कुछ नहीं कर सकता है ऐसे ज्ञान जिसका हो जाए स्वनेश्चा ने विमोच्य दे इच्छा नहीं करे मुक्ति की इच्छा नहीं करे तो मुक्त होगा ज्ञान जिसको हो जाता है वो मुक्ति की इच्छा करता है बंधन की इच्छा करता है बताओ भोग इच्छा करे या वो इच्छा नहीं करता अज्ञान अवस्था में भी मुक्ति की इच्छा ज्ञान हो गया तो स्वयं मुक्त है मुक्ति की इच्छा क्या करेगा बद्ध है तो मुक्ति की इच्छा करेगा जो मुक्त है वो मुक्ति की इच्छा करेगा मुक्त है स्वयं और मुक्ति की क्या इच्छा करेगा मुक्ति मुक्त है ये तो मुक्त है तो ये से ज्ञान देहात्म ज्ञान बज्ञानम देहात्म ज्ञान बाधकम आत्मनिर्व भविद्रश्य स्वेशन इच्छा नहीं करने पर भी मुक्त हो जाएगा ऐसे प्रकार ज्ञान है जब तक नहीं तब तक देहादि महम बुद्धि करके सब कुछ करता है करोति ते सर्वम निखिलम व्यापार आजातम करोते सारे व्यापार सब कुछ करता है स्त्रीया अन्नपान आदि विचित्र भोगी, गई स्त्रीय मनो अनुकुला युवतीया, यह मन केवल अनुकूल युवती जिस जाति में मनुष्य हो पशु हो उसी जाति में स्त्री उसको अच्छा लगेगा स्त्री को पुरुष भी अच्छा लगेगा उसी जाति का कुता दुर्गंध है कुत्ते भी दुर्गंध है उसके पीछे भागता है गधा के लिए गधे अच्छा दिखती है जो चीज पशु पशु में है वही उसको अच्छा दिखता है अन्य नहीं है मनो अनुकूला ये बताए अन्न पाने मनो अनुकूल जो मन के लिए अनुकूल अन्न और पाने मास्त्रिया अन्न पाना आदि विचित्र भोग आदि व्याहे आदि शब्द ने वसन आच्छादन आदि ने मन मन के अनुकूल वस्त्र आदि जो घर आदि सब हुए ते स्त्री अन्नपानादि भी विचित्र ही भोग बहुत विचित्र विलक्षण भोग से स्त्री छान दस स्त्री पानादि होना चाहे स्त्री है कि यह आ गया स्त्री स्त्री अन्नपान आदि कहें स्त्री य है आ दीर्घ नहीं तो स्त्रिया न पाना भी जो दिया यह विषय में आ गया स्त्रिया प्रयोग सैव माया परिमूढ़ विचित्र हो गये सैव जागृत परित्रृप्ति में थी वही जागृत अवस्था में तृप्ति को प्राप्त करता वही जो परमात्मा है असंग उदासीन जिसको कहा गया माया परिमोहितात्मा सैव सैव कह करे पहले ही कहा था बांत में शैव वही है जो असंग उदासीन है वही माया परिमोहितात्मा है वही भोग कर करता है जागृत परितृप्त महति वही संसारी होता है अज्ञान के कारण अन्य कोई नहीं है शैव माया परिमूढ़ जो माया से परिमोहित हुआ वही माया परिमूढ़ न तो अन्य अन्य कोई नहीं है जो असंग उदासीन वही माया परिमोहित हुआ जो माया से परिमुढ़ वही जागृत काले में भोग करता है जागृत जागरणम इंद्रियरी बाह्य विषय उपलब्धि रूपम यह जागृत का लक्षण बीच में दे दिया इंद्रियरी बाह्य विषय उपलब्धि रूपम जागरणम इंद्रिय से बाह्य विषय का ज्ञान होता है तो जागरण है सप्नावस्था में इंद्रिय के द्वारा बाह्य विषय का ज्ञान होता है नहीं सपन देखते समय आंख बंद कर देखते हो क्या आंख से दिखते है ना नहीं नहीं। तो समझो आंख है वो मित्या है कल्पित है शरीर भी कल्पित है आंख भी कल्पित हो और विषय भी कल्पित हो बाह्य तो भी कल्पित हो आपके शरीर के अंदर अंदर सब कुछ वासना में है उस समय क्या लगता है देह के बाहर या शरीर के अंदर लगता है कमरा के अंदर नहीं कमरा के बाहर पहाड़ में चढ़ रहे पैर पिछड़ गिर पड़ते उस समय कमरा क्या लगता है काम पहाड़ में चढ़ा हुआ तो सब जो बाह्य तो भी कल्पित है शरीर इंद्रिय, विषय सब कुछ कल्पित है ये सब कुछ कुछ नहीं पर दिखता है किंतु तो जागृत काल में इंद्रिय के द्वारा तो बाह्य जिसे उपलब्ध होता है स्वप्न काल में ऐसे लगता है ये इंद्रिया स्वप्न काल में काम नहीं करती व्यापार से उपलब्ध हो जाती है वह अंतकरण बीच में अंदर स्वप्न दिखता है किंतु लगता है बाहर बाहर तो भी कल्पित है इंद्रिय शरीर आदि जो समय लगता है शरीर एक बनता है कल्पित तो इंद्रिय विषय उपलब्धि बाह्य विषय उपलब्धि रूप जागरण करता हुआ परितृप्ति में परिता तृप्ति को प्राप्त करता है परित विषय सुख जान तृप्ति मेहती वही परितृप्ति है विषय सुख जन तृप्ति को प्राप्त करता है स्वरूप सुख नहीं विषय सुख विषय ग्रहण से जो सुख विषय ग्रहण करने से विषय प्राप्ति की इच्छा विषय ग्रहणों पर अंतकण में एक सुखाकार वृत्ति होती है अंतकण में चांचल्य रहता है तो सुख रूप आत्मा का प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं होता है जब महिला भी हो पानी में जैसे नील है कोई तालाब में पानी में ऊपर काई नील है प्रतिम्ब नहीं दिखेगा नीले कोटा दे तो दिखेगा किंतु जल हिलता है वायु से चम कंपन है तो भी प्रतिम्ब साफ नहीं होता है नीले भी हट जाए और चांचल्य हिरे स्थिर हो जाए तो जल में प्रतिम्ब दिखता है दिखता है साफ दिखेगा इसी प्रकार अंतकरण में जो तमोगुण है आवरण उत्तम गुण है वो काम हो जाए रजगुण से चांचल्य वासना है वो सो हट जाए सप्त तो गुण से स्वच्छ होने पर सुख रूप आत्मा ब्रह्म का प्रतिबिंब दिखता है विषय प्राप्त करने पर वो चांचल्य समाप्त हो जाता है विषय की इच्छा हो तो अंतगुण में चांचल्य विषय मिल गया तो थो थोड़े समय के लिए अंतगण शांत हो गया मान लिया में बड़े बहुत सुखी हूँ बहुत मैं धन्य हूँ सब मिल गया मुझे जो चाहता था प्राप्त हो गया खुश हो जाता है शांत हो गया थोड़ी देर के अंतकरण जैसे बच्चा रोते हुए उसको खिलौना डाल दिया और थोड़ी देर रोना बंद कर देता है उसको लगता है कि वो बहुत कुछ मिल गया जो रोहर रहा था उसका साधन मिल गया तो कर लेकर मुख में लगा देता है कुछ नहीं होता फिर पहता है ये तो पहले देख बड़ा खुश हो जाता है कुछ मिल गया इसी प्रकार ये जीव कुछ मिल गया अपने को इतने बड़ा मान लेता है इतने सुख खुशी हो जाता है तो अंतकुण थोड़े शांत तो हो गया उसमें सुख रूप आत्मा ब्रह्म का प्रतिबिंब हुआ वो तो प्रतिबिंब होने से अंतकर्ण वृत्ति को सुख कह देते वो सुख नहीं है सुख का प्रतिबिंब सुखावास वास्तव सुख तो स्वरूप तो तो तो है, वो पहले था क्या वो हमेशा है उसको नहीं जान करके प्रतिबिंब को सुख मान करके खुश होता है लड्डू है इधर नहीं खा करके उसके दर्पण में दे देकर उसको चाटना चाहता है किसी ने कहा दर्पण में मीठा लगे करके इसी प्रकार स्वरूप सुख आनंद स्वयं है और विषय प्राप्त होने पर अंत करण प्रतिबिंब थोड़ा हो गया वो सुख से अपने को बड़ा सुखी मानता है ये तृप्ति है विषय जन्य सुखों को प्राप्त करता है विषय से केवल सुख प्राप्त होता है दुख भी मिलता है दोनों है सुख दुख सुखम सुखम चाप्त होती पर तृप्ति में थी क्या तृप्ति होता है जितने समय सुख प्राप्त करता है उससे ज्यादा समय दुखी होता है संसार में लोग सुखी होते हैं ना दुखी तो नहीं होते जो अन्य लोग देखते समय बड़े सुखी होंगे इन, इन, इनके पास इतने धर्म सम्पत्ति बड़े सुखी होंगे वो जानते कितने सुखी सब कुछ होने पर भी इतने रोते हैं कारण कुछ नहीं सामान्य कुछ है उसमें भी दुखी है बड़े बहुत दुखी है संसार में मान्य लोग को पता नहीं चलेगा कितने दुखी कौन है जितने समय सुखी होते उससे ज्यादा समय दुखी होते हैं कोई विचार करके देखे लोग देखते कहते सब लोग विचार कर देखते हैं विचार नहीं करने पर थोड़ी सुख मिला उसमें इतने हो जाते हैं दुख भोगने पर भी रात खाने पर भी फिर वही चलते हैं उसके पीछे भागते संसार के पीछे रोते हैं फिर थोड़ी, थोड़ी देर बड़े दुखियों होकर रोते है दो दो घड़ी के बाद फिर बाद में अपने कुछ हम कुछ आगे चलते हैं तो दुख सुखद मिलता है विचार करके देखे तो सुख के अपेक्षा दुख बहुत ही अत्यधिक दुख है संसार को दुखा रही इसलिए कहा अरे बीच बीच सुख मिलता है तारकीलों का तो विचार कर कहा सुख भी दुख है थोड़े थोड़े सुख जो मिलता है और सुख मिलने पर फिर सुख की इच्छा होती है और इच्छा ही दुख देने वाली है अब विशेष सुख तो वास्तव सुख है क्या सुख भाष झूठे प्रतिबिंब को सुख मानता है वो कहाँ सुख होगा ये सब सुख दुख जितने हैं उसको भोग करने की इच्छा है ये शरीर इंद्र साधन है ये सब कुछ दुख ही है इसलिए कहते एक विंसद दुख में तार्किख को, को, को रखा दुखद है सुख भी है इसलिए परितिप्ति में तो सुखद प्राप्त करता है इधानी सप्न सुस्रुप्त और विक्षेप तदभाव कथन है न संसार मुख्य अर्थात दृष्टान्त मह स्वप्न सुश्रुति और विक्षेप तदभाव कथन है न सुश्रुति अवस्था में विशेष ज्ञान नहीं होता है विशेष ग्रहण जैसे रजु का अग्रहण ज्ञान नहीं हुआ यह अग्रहण है आवरण अरे विक्षेप क्या होता है सर्प दिखना अग्रहण है विक्षेप का कारण आवरण है विक्षेप का कारण विक्षेप को अन्यथा ग्रहण करता अन्यथा मतलब अन्य प्रकार ज्ञान ग्रहण है ज्ञान आवरण और विक्षेप स्वरूप का रज्जु स्वरूप का आवरण होने से सर्प का ज्ञान होता है सर्प दिखता है इसी प्रकार अपने स्वरूप ब्रह्म स्वरूप शुद्ध स्वरूपे है और ज्ञान आवरण से आच्छादित तो हो गया आच्छादित होने से उसमें तो विपरीत ग्रहण होता है विक्षेप होता है आवरण विक्षेप में से सुश्रुति अवस्था में आवरण है सुश्रुति अवस्था में आवरण है विक्षेपक स्वप्न अवस्था में आवरण है आवरण है विक्षेपक है जागृत अवस्था में भी आवरणते तो है विक्षेप तो विक्षेप कितना अवस्था में दो में जागृत स्वप्न दोनों में विक्षेप है आवरण है हाँ सुश्रुत में केवल आवरण है आवरण स्वरूप का ज्ञान नहीं है किंतु विशेष ग्रहण जो विपरीत ज्ञान जितने विशेष ज्ञान होता है जागृत तो अवस्था में स्वप्न अवस्था में भी विशेष ज्ञान होता है वो विशेष ज्ञान का अभाव हो गया तो सुश्रुति है विशेष अग्रहण विशेष ग्रहण नहीं हो विशेष ज्ञान नहीं तो सुश्रुति है सुश्रुति अवस्था में विक्षेप है स्वप्न अवस्था में विक्षेप है इदानी स्वप्न सुश्रुति और बिक्षेप तद अभाव कथन है ना स्वप्न में विक्षेप है सुश्रुति में तद अभाव बिक्षेप अभाव सपना में पर है या नहीं जागृत में स्वप्न में विक्षेप पे सुश्रुति में पे का अभाव आवरण किस में है तीन सप्न जागृत न संसार मुख्य अर्थात दृष्टांत संसार मुख्य का दृष्टान्त अर्थ दृष्टान्त मह दृष्टान्त देते हैं संसार अवस्था में अज्ञान है आवरण में विक्षेप है अवस्था में आवरण है विषय पे है कुछ नहीं सुरस्वती अवस्था में आवरण है तो सुश्रुति अवस्था और मोक्ष अवस्था में कोई भेद है मोक्ष में आवरण नहीं में? है सुरस्वती में आवरण है अब जागर सपने में आवरण है और अधिक विषय भी है दृष्टांत देते हैं सपने सजीव सुख दुख भोक्ता समाया कल्पित विश्व लोके काले सकले सश्वतिकाले सकल तमो तमोत सुख रूप में सजीव स्वने सुख दुख सपने सपन में जीव सुख दुख भोग करता है जागृत कार्य में सुख दुख भोग करता है, है। सपन कार्य में सुखदुख दुख भोग करता है सुख का लक्षण क्या है ये तो हो गया और कोई धर्म मात्र असाधारण कारणम धर्म है जिसका साधन कारण सुख का लक्षण है न्याय न्यावेदन में और अधर्म मात्र असाधारण कारण दुख है दुख का निमित्त कारण तो बहुत बन जाएगा असाधारण कारण है अधर्म पाप सुख का असाधारण कारण है पुण्य पुण्य आपका उदय हुआ सुख मिलेगा निमित्त बन जाएगा आपको कोई कष्ट देता है कोई सुख देता है आपके पुण्य पाप के अनुसार पुण्य दो हो गया तो आपका मित्र भी आपके प्रति अनुकूल हो जाएगा अरे पाप हो तो मित्र भी शत्रु हो जाए शत्रु अनुकूल हो जाता है पुण्य होने पर शत्रु भी मित्र तो अनुकूल है शत्रु भी अनुकूल हो जाएगा और यदि पाप हो तो मित्र भी वो प्रतिकूल हो अथवा नहीं हो आपके पाप के कारण वो दिखेगा इस प्रकार कभी कभी ऐसा होता है वो तो प्रतिकूल नहीं है और जेष तय अपने पाप होने पर उसको देखने पर लगे हाँ ये मेरे ओर देख रहा है <laughs> किसले कि मैं आज स्नान नहीं किया देर में इसे है। <laughs> तो उसको पता नहीं है। अपने दुख समझ जानता है वो देखा या तो क्यों दिख रहा है हाँ मैं आज स्नान नहीं किया इसे देख रहा है <laughs> वैसे तो अपने पाप के कारण संशय करते हैं वो ऐसे देखता है अन्य समय कर है, देखता है खुश होता है बंधु मेरे ओर देख रहा है तो खुश हो रहा है और यदि अपने कुछ पाप के कारण अपने स्वयं संदिग्ध है दे, उसमें देखता है क्यों देख रहा है विशेष विचार करता है विचार करने पर छोटी चीज को विचार करो तो कहाँ कहाँ कितने दूर तक तो पहुंच जाएगा तो अपनी गलती स्वयं जानता है ऐसे ही ऐसे होता है सत्य है। एक ब्रह्मचारी था भोजन करते समय देखता है कोई मेरे ओर दिख रहा है क्यों दिख रहा है मैं पढ़ता नहीं किंतु ज्यादा खाता हूँ इसलिए दिख रहा है <laughs> ये तो सबको दिखता है कभी खाने पर कोई किस को से देख लेते वो कोई पावन नहीं देखने सा उसने आंख तो खोला है कभी कुछ होता उस मेरे देखता है कि मैं नहीं पढ़ता हूँ ऐसे नहीं खाता अपने आप देता है है एक दिन लग, कुछ सेवा करने के लिए पड़ा लकड़ी फाड़ने के लिए वो कहा मैं लकड़ी फाड़ूंगा सेवा करते बहुत लकड़ी फाड़ा वह दिन अच्छी तरह से रोटी खाया खुश होकर बोला आज पेट भर के खाया मैं रोज नहीं खाता है मैं खाता तो है रोज हमेशा ये भय लगता है सब लोग मेरे उ देखते होंगे सोचते होंगे पढ़ा नहीं करता खाता आज इतने काम किया तो फिर ऐसा कोई नहीं सोचेगा अच्छी तरह से निश्चिंता कर खाया पुण्य पाप के कारण सुख दुख होता है इसलिए यही निश्चय करना चाहिए शास्त्र श्रवण करके थोड़े थोड़े शास्त्र में जैसे कहा गया उसको जीवन में अपने में लाए अब अब अब अब ऐसे उतारे ये निश्चय हो गया पुण्य कर्म आ से सुख मिलेगा और असाधारण का नहीं उसके अनुसार निमित्त तो कोई बन जाएगा पाप कर्म दुख देगा और दूसरे का कोई दोष नहीं है दुख मिलता है तो अपने पाप इसलिए दुख भोग करते समय अन्य को दोष नहीं देना इसे और एक अधिक पाप करते हैं अपने पाप कर्म का फल भोगना पड़ा भोगा जो पाप कर्म फल आपको भोगना है यदि कोई निमित्त बन करके आपको दुख भोगने में सहायक हुआ दुख भोगने में नहीं आपके पाप कर्म कर्म को समाप्त करने के लिए सहायक हुआ आपने पाप कर्म लेकर के आया उसको भोगना ही था भोगना ही है कोई सहायक आकर के आपके पाप कर्म को थोड़ा कम कर दिया वो आपका मित्र है या शत्रु है हैं? जो आपके पाप कर्म का कम कर देता है वो आपका मित्र है पाप कर्म कम कैसे होता है मालूम है कुछ पाप कर्म का फल भोग लो कम होगा धन कम कैसे होता है अपने पास जितने धन उसमें कुछ व्यय हो गया तो कम होगा कोई ले गया खर्च हो गया तो कम हो जाएगा पाप लेकर आया पुण्य एक बहुत पाप लेकर आया पुण्य भी लेकर के आया वो कर्म को अपने आप भोगने के लिए कोई उससे नहीं ले सकता है अभी बताया था चोर भी नहीं, नहीं ले सकता कोई नहीं लेगा पुण्य पाप जितने निश्चिंत रखो कोई नहीं लेगा और भोगना अपने को ही है जैसे पुण्य से पाप तो पाप कर्म आपको भोगना ही है यदि कोई सहायक बनकर थोड़ा भोग करके पाप कर्म कम कर दिया वो आपका उसको दोष नहीं देना वो क्यों दुख दिया करके वो दुख दिया नहीं आपके पाप कर्म को कम कर दिया पाप कर्म कम हो जाना चाहिए नही नहीं भार लेकर के रखा है पुण्य पाप बहुत ही तो भार कम ती करना है समाप्त करना तो करना, करना समाप्त तो, तो होगा नहीं चाहने पर भी समाप्त तो होगा तो पहले पाप कर्म कम हो जाए यही निश्चय करके दूसरे को दोष नहीं देना दूसरे को दोष देकर और पाप होता है पुण्य पाप के फल भोगता है सुख दुख जागृत अवस्था में भोग करता है सपना अवस्था में भोग करता है जागृत भोग देने वाले पुण्य पाप कुछ कर्म अलग है स्वप्न अवस्था में भोग देने वाले पुण्य पाप कुछ अलग है जो कर्म स्वप्न में फल देने वाले वो कर्म स्वप्न में देंगे जो कर्म जागृत में देने वाले वो जागृत में देंगे इसलिए कोई सोया हुआ है तो उसका सपन भोगप्रद कर्म तैयार हो गया तो सुस्ती अवस्था में सपन अवस्था में आ जाएगा सपन में देखेगा सपने में सुख दुख दोनों होता है और जागृत कर्म तैयार हो गया उसको फल देने के लिए तो सपना टूट जाएगा सपन अवस्था में नहीं रहेगा फिर जग जाएगा फिर जागृत कार्य में उसको पुण्य पाप कर्म फल देंगे भोग करेगा जब जागृत भोगप्रद कर्म समाप्त तो हो जाते हैं तो सो जाता है सपन भोगप्रद कर्म है तो सपन फल में फल देंगे वो भी समाप्त हो गया तो सुश्रुति में जाएगा तो कर्म फलों का भोग सुख दुख भोग जागृत काल में, में होता है जागरत, अच्छा जागरत में? होता या स्वप्न काले में होता है दोनों इसलिए जागृत अच्छा जागृत काल में अन्यथा तो ग्रहण होता है या स्वपनावस्था में अन्यथा ग्रहण होता है दोनों में तो जागृत काल में जो ग्रहण होता है अन्यथा स्वप्न काल में अन्य और आवरण जागृत स्वप्न दोनों में है क्या आवरण दोनों में है हाँ दोनों बराबर है इसे जागृत तो को स्वप्न कहीं कहीं कह देते हैं। अन्यथा ग्रहण रूप स्वप्न है अन्यथा ग्रहण तो स्वप्न निद्रा तत्व अजानत मांडुके में कहा गया तत्व को नहीं जानता अग्रहण तो निद्रा और अन्यथा ज्ञान होता है तो स्वप्न दो विभाग कर दिया सुस्वतिकालय में निद्रा है तत्व का आज्ञा और जागर सपन दोनों है स्वप्न अन्यथा ग्रहण होता है अज्ञान ते अन्यथा ग्रहण विशेष है तो सुश्रुति अवस्था में अन्यथा ग्रहण नहीं होता है सुश्रुति अवस्था में विषय कुछ है कुछ भी विषय नहीं होने पर सुश्रुति काल में सुख प्राप्त होता है तो कितने सुरस्वती के लिए सो जाते हैं सया बड़े सुंदर सया करके आराम से लेट जाते हैं तो छोड़ करके विषय से सुख मिलता है तो विषय को कोई नहीं छोड़ता गाढ़ निद्रा में सुस्वीता बस सब विषय को छोड़कर सो जाते हैं सोते हैं ना नहीं कोई विषय को ग्रहण करेगा सो बिना सोए निरंतर नहीं कर सकता है तो ये स्व माया कल्पित विश्व लोग भो करता है माया से कल्पित सब सुरस्वती काल में सब लीन हो जाते हैं तमस से अभिभूत होकर के अज्ञान में सुख रूप को प्राप्त करता है सुख स्वरूप अज्ञान तमो अभिभूत सुख रूप में उसका अर्थ बताएंगे सरस्वती काल में अज्ञान है ये वाक्य से स्पष्ट होता है तमोभिभूत सुख रूप में थी अज्ञान से आच्छादित सुख रूप को प्राप्त करता अज्ञान रहता है सरस्वती काल में ओम सहना तो सह नौ नह वीय कर्वावै तेजस्वीतमस्त मां विषा वह ओतिश